मुझको दुख है क्या आज बिजली नहीं होने के कारण मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंचेगी आप बड़ी शांति रखते हैं इसलिए मेरी आवाज नहीं तो चाहिए लेकिन है अभी धीमी हो गई है खांसी के कारण भी मैं तो जानता हूँ भाई अभी कहिए क्या करूं क्योंकि बहुत ऊंची टो में आवाज़ को नहीं ले सकूँगा लेकिन जो दूर हैं वो थोड़े आगे आ सकते हैं तो मेरी उम्मीद है कि सब सुनेंगे मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि आपको सुने ही नहीं और पुटले के जैसे बैठे रहें और मेरी आवाज इस इस यंत्र के मार्फत दूसरों को पहुंचे अभी तो कुछ सुन रहे हैं ना आप तो बस ठीक है वो तो सुन लेंगे जरा कोशिश करें और कानों को बस मेरी आवाज सुनने में ही इस्तेमाल करें दूसरा नहीं तो मेरी उम्मीद है कि आप तक पहुंच जाएगी ऐसा भी है कि आज जो हमेशा तुम तो उसको खांसी काफी आती है लेकिन कल रात से तो ठीक है रात को मुझको दिक नहीं की और दिन को भी नहीं थी तो कुछ मुझको हौसला भी है कि थोड़ी तो मैं आवाज को बढ़ा सकूं लेकिन सब न सुन सके तो मेरी लाचारी है आज से चलते चलते मेरी आवाज को जितनी तेज कर सकता हूँ इतनी करने की तो कोशिश करूंगा मेरे पास काफी लोग तो हमेशा आते हैं उसमें कई लोग तो काफी कमलिया देकर आए किसी ने तो पैसा भेज दिया एक बहन ने तो मुझको दो रुपया का चेक भेज दिया वो कहती है कि यहां से मैं कमली लू वहा पहचे उसमें भी देख होने वाली है और बच्चे यहाँ तो जैसी सस्ती वहां तुमको मिल सकती है ऐसी सस्ती मुझको तो नहीं मिलने वाली है इसलिए मैं तो दो हजार रुपया की हुडी ही भेजती हूँ तो अच्छा है इसी तरह से दूसरा भी आया अब मुसलमान भाइयों के तरफ से आए तो मैंने कहा कि वो वो यहीं काम करने वाले हैं उन्होंने इकट्ठा करके कुछ कम और कुछ पैसे भी दोनों भेज दिए एक काम के लिए तो मैंने कहा के उसको रखो यूं भी तो हर जगह पे तो बांटना है आप बांटे तो उसने कहा वो खुद नहीं आए थे वो तो कारीगर लोग हैं कैसे आ सकते थे तो उन्होंने केला बेचा के नहीं हम तो, तो गांधी के हाथ में ही सपोर्ट करना चाहते हैं और हम तो ये चाहते हैं एक हमारे भाव में मैत्री भी है दोस्ताना तरीका भी है तो वो तो हिंदू बर्बाद हो गए हैं और यहाँ अभी निराधार होकर पड़े हैं उनमें इसको बांटा जाए मुझको अच्छा लगा और दूसरों ने भी इसी तरह से कि नहीं हम जो पैसे भेजते हैं और जो कमली भेजते हैं वो इसी तरह से बांटो दूसरा तो हो रहा है बाकी तुम्हारे जो कुछ भी करना है तो करो लेकिन जो मुसलमान के हाथों से आता है और तुमको खास कहा जाता है उसको तो इसी तरह से करो अच्छी बात है आज एक दूसरों का गैर इतबार ही हमारे दिन में भरा है ऐसे मौके पर अगर चंद मुसलमान ऐसा करें चंद हिंदू चंद सिख ऐसा करें तो उसको तो हमार, हमारे हमारे सुवर्ण अक्षर में लिख लेना चाहिए अंग्रेजी में तो एक ऐसा ऐसी किताब भी नि, निकाली है ना कि वो किताब के जिसमें सुने ही काम का ही बयान दिया जाता है तो जितने ने ऐसा काम किया है उसका बस बयान देते हैं अच्छा लगता है हमको हम रोज भजन सुनते हैं तो उसमें भजन सुनने में भी तो यही रहता है ना कि साधु संतों की वाणी हम सुने तो वो वाणी में तो कोई क्रोध नहीं आ सकता है राग नहीं रहता है द्वेष नहीं रहता है नहीं रहता है, वो सड़े हमारे हैं उसको बांध करके पीछे वो वो लिखते हैं और हमारे कानों तक तो वो पहुंचा देते हैं वो साधु संत तो बेचारे मर गए कहीं तो एक हजार दो हजार वर्ष के पहले मर गए लेकिन उसकी वाणी वो तो वो तो शांतनी हो गई और चलती है और जितनी बरस आगे बढ़ते हैं इतना उस वाणी को और पवित्र बनी है ऐसा समझकर हम हम गाते हैं बोलते हैं ऐसा ही समझो कि जो जिंदे आदमी आज पड़े हैं और एक आबो हुआ बिल्कुल गंदी हो गई है इतने में ऐसे लोग भी पड़े हैं कोई मुसलमान है कोई हिंदू है हम ऐसा न सोचे के दोनों स्वार्थ के वश करते हैं तो उसको कुछ मिलने वाला है क्या मिलने वाला है अभी जिन लोगों ने मुसलमानों ने अपना नाम नहीं भेजा कुछ नहीं भेज दिया कि बस हम तो वो काम करता है वो अच्छा लगता है एक जमाने में एक ऐसे भी कहते हैं कि एक जमाने में तो हम तुमको कट्टा शत्रु मानते थे मुसलमानों का अभी देखते तो के है की तुम किसी के दुश्मन है ही नहीं सबके दोस्त हैं उसको अच्छा लगता है मैं तो हुँ? मेरा दावा है वो कोई किसको को मुझको प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है मेरा दावा यह है कि मेरे नज़दीक सब दोस्त थे ऐसा नहीं है कि चलो मुसलमानों की पारसियों की यहूदियों की क्रिश्चियों की मैं खुशामद करूँ उनको उनको खुश रखूँ और हिंदू कौन है सिख कौन है तो वो तो मुझको क्या करने वाले हैं ऐसा घमंडी आदमी में होंगे मैं तो एक की सेवा करता हूँ तो मैं सबकी सेवा उसमें आ जाती है सबकी सेवा के कारण अगर एक मुसलमान की भी मैं सेवा कर लेता हूँ जो माना के खून है लेकिन उसका खून भी शांत हो जाता है और अच्छा ही काम में लग जाता है ऐसे लगे हैं मेरे पास मुसलमान ऐसे पड़े तो उसमें मैंने तो मुसलमान का तो भला किया लेकिन दूसरों का भी मैंने भरा ही कर लिया ऐसा मेरे जीवन में वो वही पाँच साठ बरस का जीवन थोड़ा है साठ बरस से साठ बरस से पहले से ठीक इसी धारा के मुताबिक जीवन चला है और ऐसे लोगों के साथ में मिला जुला तो मैं देखा कि उसमें कोई बुरा होता ही नहीं तो इसलिए जब वो मेरे चारों ओर वो चीज़ आई तो मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ को भी आप लोगों को सुना तोड़ूंगा ऐसा आते मेरे पास के सिखों के लिए सिखों के लिए तो ऐसा तो कहा जाता है ना कि सिख वो तो हर एक सिख वो मुसलमान को अपना दुश्मन मानता है और हर एक मुसलमान हर एक सिख को अपना दुश्मन मानता है तो एक दूसरों को बस दुश्मन मानना शुरू हुआ है ये बात बिल्कुल गलत है ठीक है कि सिख काफी तादाद में दीवाना बने मुसलमान दीवाना बने लेकिन ऐसे के ना इसलिए कि सारी सिख की औला सिख की जाति ऐसी है या तो मुसलमान की जाति ऐसी है वो मेरे मैं तो कहूँगा अधर्म की चीज़ है, लेकिन मेरे सामने ये डस्टंट पड़े हैं और वो कोई वो जो करते हैं वो खुशामत के लिए थोड़ा करने वाले हैं कि तो वो मुझको सुनाते हैं हिंदू सिख सुनाते हैं कि भाई हमको बचाया तो हमको तो तो मुसलमानों ने बचाया चारों ओर से हमला हो रहा था आक्रमण होता था लेकिन मुसलमान हमको ले गए अपने घरों में रखा जहा तक बन सकता था वहां तक अपने घरों में रखे पीछे जब हार गए तो हार गए जब देखा कि अभी तो यहाँ हमला होने वाला है हम पर हो जाएगा मुसलमान पर वो तो परवानी है लेकिन जिसको हमने आश्रय दिया है हमारे घर में उस पर हमला हो जाएगा किसी बर्दाश्त करे तो किसी न किसी तरह से सिखों को और हिंदुओं को अपने घर घर में से हटाए हटाकर भी इसी तरह से और इसी तरह से उनको रखे कि वो सुरक्षित रहें और बस के आज बचे हुए और जो बचे हुए हैं उनके सामान से या तो उनके रिश्तेदार वगैरह के सामान से मेरी बात सुनता हूँ ऐसा कहीं जगह से सारे हिंदुस्तान में से ऐसा ही नहीं कि वो पंजाब में से पंजाब में से है मिलता है सरहली सूबे में से है कोई जगह ऐसी खाली नहीं है कि जिस जगह पे ऐसे मुसलमान शरीफ नहीं मिले ऐसे शरीफ सिख नहीं मिले हैं ऐसे शरीफ हिंदू नहीं मिले सब हर जगह पे ऐसे पढ़े ही थे तो मुझको लगा कि मैं हमेशा बात तो काफी सुना लेता हूँ तो मैं मुझको ऐसा लगा कि मैं आपको वो भी मैं सुना तो दूँ चीज तो अखबारों में आप देखते हैं अखबारों की बात है तो अखबारों की बात तो मैंने तो बहुत दफा के लिया है कैसा अच्छा होता होगा कि अखबार हमको इश्त दिलाने दिनन, की बात छोड़ दे अरे कोई न दिया कि आज इस जगह पर हिंदू ने काटा या तो सिख ने काटा है तो मुसलमान ने काटा उसके बदले में जितना अच्छा हुआ है वो कह दें जो बुई चीज वो छुपी रहती किसी न किसी तरह <laughs> लोगों की नज़रों में आ जाती है तो अच्छा ये है कि जितनी अच्छी चीजें हैं उनको उनको बढ़ाकर नहीं करना अगर एक ने हत्या अच्छा किया है तो ऐसा ना कहें ओ हजारों मुसलमानों ने ऐसा किया एक सिख ने किया तो कहें कि लाखों सिखों ने ऐसा किया वो बुरी बात है क्योंकि उसका असर होता नहीं है जिसकी हस्ती नहीं है कोई चीज़ की इस चीज को सुनाने से फायदा क्या आवश्यकता है उससे तो नुकसान ही पहुँचता है लेकिन एक सिख उसने भलाई की है दोस्ताना तोर से बर्ताव चलाया है उसने तो उसको तो उसको कहना ही है उसको जितना श्रृंगाल कर सकते हैं इतना कहें हमें कहें लेकिन उसी चीज को उसको बढ़ाकर या तो उसको कम कर कर नहीं इसी चीजों से अगर अखबार भरे रहे तो, तो अखबार तो एक आज तो बड़ी जबरदस्त सट्टा हो गई है तो वो एक बड़ा काम कर सकते हैं अभी मुझको बात वो भी तो सुना नहीं होगा आपको मैंने तो आज ही अखबारों में देखा यूपी में कई हिंदुओं तो खुश हुए हों की कहा अच्छा अभी तो हमको दाव मिल गया हमारी हुकूमत है इसलिए हम ये कर सके क्या कर सके कि मैं देखता हूँ कि अब से एव, में सभा में तो काउंसिल असम्बली में ऐसी हर जगह पे यहाँ की जबान वो हिंदी होगी और ख़ास लिखते हैं उसमें कि उसको देवराग देवनागरी में लिखी हुई ठीक है वो तो कहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो तो ऐसा बन गया ऐसा कह लेना कि वो जो हो गई वो तो निकमी चीज़ थी कि उर्दू तो, तो चली है काफ़ी तादाद आदमी मुसलमान भरे हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं अच्छा होगा कि वो लोग भी ये देवनागरी लिपि में भी लिखे लिखे तो पीछे तो सब चीजें ढक जाती है अगर हम दोनों लिपि में लिखते हैं इतना हम कर सकें तो बचे जबान तो एक ही रहने वाली है और एक ही रह सकती है दो सचा हो सकता है लेकिन आज हम ऐसा कहें कि नहीं वो कोर्ट में जो अर्जी भेजना है तो वो वो देवनागरी लिपि में ही होना चाहिए एक जमाना था कि जब वो देवनागरी लिपि में नहीं वो उर्दू उर्दू लिपि में ही होती थी ईश्वर भला करे मालवीय जी महाराज का वोट चले गए उन्होंने इस बारे में काफी काम किया उन्होंने सोचा कि हिंदी ने या तो देवनागरी लिपि ने तो कुछ गुना तो नहीं किया है तो वो तो ठीक बात है वो तो बिल्कुल चलने वाली चीज़ थी लेकिन अगर मालवीय जी महाराज ऐसा कहते कि नहीं उर्दू लीपी है उसको तो काटो वो सा ऐसा मैंने सुना नहीं उनकी जबान से मैं तो उनके साथ काफ़ी बैठा हूँ वो तो वो तो डॉक्टर भगवान का से वो भी तो, तो वो लिखते हैं तो उसमें पीछे कोई कठिन उर्दू शब्द आ जाता है तो वो काउस में देते या तो वो वो जो संस्कृत जैसा शब्द आता है तो उसको कम उसमें देते हैं लेकिन दोनों क्योंकि दोनों समझ सके इसलिए उन्होंने लिखने का रिवाज डाला वो सी में आज ऐसा बन गया या तो बन जाए क्योंकि वो तो एक सर्कुलर निकला है तो सर्कुलर को तो तब्दीली तो कर सकते हैं मैं जानता हूँ कि आज तो मेरी ही आवाज़ अकेली की होगी उससे मुझको क्या एक भी आवाज़ रही एक अकेली की लेकिन वो सही है वो धर्म है बताती है धर्म की को बताने वाली चीज है तो हमको तो हुक्म है कि तो एक तिहार तुम्हारा एक का ही वो वचन होगा तो भी लोगों को सुना तो लोग सुने न सुने वो उनकी बात है तो इसलिए मुझको लगा कि अगर मैं वो नहीं सुनाऊँगा आज सुना देखा तो आज के आदमी बातों कर दूँ तो मैं ये कहूंगा कि यूपी वाले वो तो बड़े बहुत काम करने वाले हैं वो अपने साथ मुसलमानों को रखना चाहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि यहाँ जितने मुसलमान हैं इतने चले जाएं। एक जगह पे मैंने आज ही आज के अखबारों में देखा कि जितनी हिंदुओं की मुसलमानों की तादाद है पाकिस्तान को छोड़ उसमें से एक चौथाई मुसलमान को तो वो यूपी में रहते हैं अभी क्या करें मुझको आपको सबको ये सोचने जैसी बात है कि क्या इतने मुसलमान हैं उनको मार डालें नहीं मारो नहीं उनको उनको रिबा रिबा कर मारो नहीं तो उनकी तोहिन करो उनको गुलाम बना दो ऐसा न करें तो बस उनको भगा दो कहो कि यहाँ नहीं रह सकते यहाँ से चले जाओ मेरे मेरी जेन में उस एक भी चीज़ नहीं आती उसको बहुत बुरा लगेगा कि मैं आज घमंडी बन गया क्योंकि मेरी तादाद बहुत है हिंदू की और मुसलमान एक मुट्ठी भर पड़े हैं इसलिए मैं मुसलमान को बस दबा दूं उनको मैं गुलाम कर दूं या तो उसका सबको मार डालूं बच्चों को भी मार डालूं ऐसा करूं और अगर ऐसा नहीं है तो उनको चला जाना है यहाँ से वो तीन में से एक भी चीज में बर्दाश्त नहीं करता हूँ मेरे हाल क्या होंगे अगर मैं आज बड़ी तादाद में हूँ तो जो छोटी तादाद में पड़े हैं उनकी मैं ये हाल करूँ तो मेरे हाल आइंदा क्या होने वाला है मेरे बच्चों का क्या होगा मेरी बीवी का क्या होगा मेरी लड़कियों का क्या होगा ये जब सोचता हूँ तो पीछे मैं काम पूछता हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसा तो हमसे होना नहीं चाहिए इसलिए मैं कहूँगा कि हम इतने बड़ी तादाद में हैं और, और, और काफ़ी जानने वाले हैं संस्कृत जानते हैं इतना ही नहीं लेकिन वो उर्दू भी काफ़ी जानते हैं तो भी कहते हैं कि नहीं उर्दू में हम नहीं लिखेंगे हम तो बिल्कुल इसमें लिखेंगे उसको लगता है कि वो अच्छा नहीं कहो इसमें कोई कोई को, को दिक्कत नहीं आती है कि सबको जितने वहाँ मुसलमान पढ़े हैं हिंदू पढ़े हैं सबको दोनों लिपि में लिखना है दोनों लिपि में उनको इम्तिहान देना है कि वो वो उर्दू भी जाने और हिंदी भी हिंदी नागरिक भी जाने उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकते करें शिकायत करने वाले इनको हमेशा पढ़े ईश्वर का नाम लेने की भी शिकायत करने वाले पड़े हैं इस दुनिया में तो भी शिकायत किस चीज की नहीं होती कैसा पुण्य आत्मा हो और सिवाय पुण्य के उसके दिल में कोई चीज नहीं आती तो भी उसकी भी शिकायत करने वाले पढ़े वो उसमें भी कोई चादाती होगी भरेब होगा ऐसा कहने वाले पड़े हैं दुनिया में तो वो तो होगा लेकिन पीछे उसको कोई उ, उसको कोई कोई हस्ती रहने वाली नहीं क्योंकि वो तो झूठ है झूठ तो मिटने वाला तो मैं ये कहूंगा कि आज हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे अभी हम शुरू कर देते हैं हम कहते हैं कि नहीं हम मुसलमानों को यहां से हटा देना नहीं चाहते वो खुद नहीं रहे तो लाचार रहे वो चले जाएं वो तो मैं बिल्कुल समझ सकूंगा लेकिन हम उनको मजबूर करें और पीछे उनकी जबान से कहला लेकिन यहाँ नहीं लेना है क्योंकि उसके हम नहीं करते उनको हम नीचे डालते हैं उनको हम, हम गुलाम जैसे से बनाते हैं या तो उससे भी जादे जाकर उसको पकड़ डालते हैं और पीछे कहकर चूट बाकी रह गए हैं उनको कहे नहीं हम तो नहीं कहते आप चाहें तो करें क्या सबको मार डाले सबको गुलाम बना दे तो पीछे उनको जाना ही है तो मैं कहूँगा वो तो हमने उसको मजबूर किया अगर हम उनको खुशहाल रखते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन उनकी झूठी खुशामत नहीं करते हैं वो कहेंगे नहीं हमको तो हमको तो वो गवर्नर बना दो यूपी के या तो हमको तो ये चीज ले दो वो चीज ले दो वो नहीं दे सकते इस कारण वो नाखुश होकर चले जाते वो दूसरी बात है लेकिन हम जो अपना फर्ज है उसको अदा करें और पीछे चले जाएं तो कुछ नहीं लेकिन हम अदा न करें और पीछे सोचे कि नहीं तो भी वो चले जाएं तो, तो मजबूर करनी जैसी बात हो जाती है तो मैं ये कहूंगा और पीछे आप देखें तो सही कि यहाँ यूपी में एक बन गई है चीज कैसे बनी है उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं कुछ भी है बनता है दुनिया में बनी है उसको क्या करेंगे तो आज यहां से दिल्ली से तो उनका बड़ा फोर्ट पड़ा है सबसे दुनिया में अल्लाह की मस्जिद गई जाए, वो यहाँ पड़ी है आगे चलो आगरा में तो आगरा में क्या नहीं है इतनी मुसलमानों की निशानियां पड़ी है वो फोर्ट पड़ा है क्या वो फोर्ट का कब्जा लेकर हिंदू बेच जाएंगे पीछे चलो आगे लखनऊ में चले जाओ तो लखनऊ में जहां देखो मैंने तो लखनऊ में काफी देखा है जहाँ चले जाओ तो वहाँ कुछ न कुछ ने कुछ न कुछ, कुछ उनकी निशानिया तो देखने में आती है अभी देवगंध देवगंध है वहाँ चले जाओ तो इतनी आलीशान उनकी जगह पड़ी है जहाँ इतनी सिखाया जाता है उर्दू सिखाया जाता है वो अरबी सिखाया जाता है फारसी सिखाया जाता है और वहाँ तो आपका नेशनलिस्ट बड़ा मुसलमान पड़ा है कि जिस जिसने जिसने वो मारपीट की बर्दाश्त की है गाड़िया की बर्दाश्त की है तो भाई बस बिल्कुल कायम रहा है ऐसे पढ़े हैं आजमगढ़ चले जाओ जिस जगह पे जाओ तो वहाँ वो चीज देखने में आती है काफी हिंदू जहाँ यूपी में आपके पढ़े हैं कि जो उर्दू जानने वाले हैं सरतेज भाटू सपुर उर्दू में वो वहाँ यूपी में पड़े यूपी के हैं अब अरे वो असल में तो काश्मीर के लेकिन आज यूपी में है खाना पीना सब बनगा ऐसा ही इतने मुसलमान उनके दोष भरे क्या करें वो वो उसको कहोगे कि नहीं वो तो, वो आपको तो, तो, तो, तो देवनागरी लिपि में लिखना होगा शायद ही वो डॉक्टर सब ये देवनागरी लिपि को जानते होंगे लेकिन कहो कि उनको जानना चाहिए तो वो तो भी बुरे हो गए हैं शायद मुझसे भी बुरे हैं तो उनको क्या मजबूर करना था लेकिन उनके लड़के वो तो वो सब देवनागरी लिपि समझ नहीं वो तो समझते हैं मेरा शालय लेकिन न समझते तो समझ लें वो मैं समझ सकूँगा लेकिन उनको ये कहना कि नहीं अभी तो उनको भूल जाओ वो कैसे कर सकते हैं आप और ऐसे है हिंदू लोग जो वहाँ पड़े हैं बड़े बुजुर्ग वो सब ये जानने वाले को खूब थे ये कहो कि वो तो मुसलमानी राजा थे उस से थे ये सब कहना भी हमारी जबान भी अच्छा नहीं लगेगा अरे वो तो यहाँ के बन गए और पीछे जो जो बड़े हैं मुसलमान वो भी जो मैंने एक दफा कह दिया कि वो तो हिंदू थे उसमें से मुसलमान बने हैं तो क्या अभी उसको ये कहें मार कर पीट कर उसको हिंदू बनाएंगे वो भी हो नहीं सकता है वो सब चीज़ जो हम करें ना तो आज दुनिया में चलने वाली चीज नहीं है और हम अपने हाथ से अपने हाथों को तो काटने वाले हैं इसलिए मैं कहूंगा कि इतनी जाति हम न करें मैं उसको जाति मानूंगा इसमें बड़ी बात क्या है बात ही ये रह जाती है ना कि कि एक लिपि के बदले में मेरे लड़के मेरी लड़के मेरी बीबी सब दो लिपियाँ सीखे उसमें कोई उनके नुकसानी होती नहीं उसको फायदा ही पहुँच रहा है तो फायदे की जो चीज है लेकिन थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ती है वो न करे हाँ कहो की वो रोमन लिपि में लिखो तो खुश होते वो हम सब लिखते हैं वो क्युं? वो क्यों तो वो तो वो तो तो आजकल के गुलाम थे और कभी यहाँ के बने नहीं और यहाँ तो वगैरह सब मोबल वगेरे तो यहाँ वो नहीं कहते हैं कि हमारा मुल्क तो, वो, वो, वो तो पड़ा है इससे तो पड़ा है कोई ऐसा कहते ही नहीं अरबिस्तान से जो आ गए मोबला को कहो मोबला को आज कोई नहीं क्या हमारा मुल्क ये है हमारा मुल्क तो मलबार है ऐसा वो करने वाले सब कोई कोई मुझको मिले नहीं है ऐसे जो यहाँ पे बन गए हैं उनको बचे विदेशी बना देना उनके लिए ऐसा मानना कि नहीं तुम्हारे यहाँ से चला जाना है कि मैं कहूँगा कि एक एक हमारी जाति की इंतहा होने वाली है इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये खेदूंगा आप भी समझ लें और क्योंकि मेरा तो काम ही ऐसा बना है ना कि मेरे हाथ में तो कोई कोई हुकूमत तो है नहीं मैं कोई समझा सकूं, तो तो मोहब्बत से किसी को मैं बता सकूं, जो जाहिर मत है उस पर कोई असर डाल सकूं, तो मेरा काम काफ़ी हो जाता है यही तो मेरा मजबूतों किसी को कर नहीं सकता हूं, इसलिए मैं तो बार बार कहूंगा कि यूपी के लोगों को क्या आपने किया है किया है उसको खींचने में कोई नदामत आपके होने वाले नहीं ऐसा समझा जाकर नहीं तो बड़ी बात करते हैं अच्छी बात करते हैं अच्छी बात है ऐसा समझ करो करो तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर भी खुश होगा हम अपना धर्म की हिंदू धर्म की बड़ी रक्षा करने वाले हैं इस तरह से हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं इससे मुझको कोई शक नहीं बस ले रहा